आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन एफएम सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए सरगम को सजाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विजय तिवारी किसले जो बहुत समय से अर्थात तीन दशक से कविता पाठ कर रहे हैं और एक सीडी भी उनका विशेष निकला हुआ है जिनका कंपोजिशन और जिसकी लिरिक्स और बच्चों को तैयार करना ये कार्यक्रम भी इन्हीं के द्वारा किया गया है और काफी लोगों ने इसको पसंद किया है और चलिए ऐसे विशेष दिग्गज कवि का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय तिवारी की नमस्कार श्रोताओं मैं विजय तिवारी किस लबलपुर से हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ कविताएं और चंद्रमुख तक लेके आया हूँ आप सुनना चाहेंगे <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना देख चैन मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना देख चैन मुझे नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दें जिनके बैन मुझे नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दें जिनके बैन मुझे दिखे धारा अपने घर जैसी मिले मात्र दो नैन मुझे मिले मात्र दो नैन मुझे और एक और मुक्तक देखें मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित मेरा दृष्टिकोण खुद करता मेरे हर नियमों को पारित मित्रों दोस्त नहीं कुछ मेरा मित्रो दोष नहीं कुछ मेरा और नहीं कुछ मेरे बस में चाटुकारिता ना आडम्बर निश्छलता मेरी नस नस में निश्छलता मेरी नस नस में और एक और मुक्तक देखें जीवन में जब भी जो चाहा सच में सब कुछ पाया मैंने जीवन में जब भी जो चाहा सचमुच सब कुछ पाया हमने नेह नम्रता निष्ठा के बल अपना भाग्य जगाया हमने पूछे हमसे किसी ने चाहत पूछी हमसे किसी ने चाहत तब उसको बतलाया हमने खुशियाँ झूमे उनके आंगन जिनको मित्र बनाया हमने जिनको मित्र बनाया हमने और एक बहुत ही अच्छा एक गीत आप लोगों को पसंद आएगा आज शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन कल सुबह किसने है देखी कल का भरोसा है किसे कल सुबह किसने है देखी कल का भरोसा है किसे आओ ऐसा हंस बता ले याद रख ले सब जिसे आओ ऐसा हंस बता ले याद रख ले सब जिसे बस यही रह जाएगा बस यही रह जाएगा आए न आए फिर ये दिन आ शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन कल सभी हम अजनबी थे आज मिल बैठे यहाँ कल सभी हम अजनबी थे आज मिल बैठे यहाँ वायदा क्या कर सकोगे आप होगे कल गल कल सभी हम अजनबी थे आज मिल बैठे यहाँ वायदा क्या कर सकोगे आप होगे कल कहा जोड़ने रिश्ते दिलों के जोड़ने रिश्ते दिलों के हर कहीं अच्छाई गिन आ शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन आपकी मेरी सभी की हो जिंदगी कितनी बड़ी आपकी मेरी सभी की हो जिंदगी कितनी बड़ी जब तक बढ़े न भाईचारा होती न खुशियों की झड़ी आपसे मेरी खुशी है आपसे मेरी खुशी है नेह कैसा आप बिन आ शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन और एक और अंतरा देखें कि स्वार्थ का है बोलबाला स्वार्थ का है बोल बाला अर्थ का वर्चस्व है बोल मीठे गुनगुनाले वक्त ही सर्वस्व है स्वार्थ का है बोल बाला अर्थ का वर्चस्व है बोल मीठे गुनगुनाले वक्त ही सर्वस्व है कद मनुजता का निरंतर कद मनुजता का निरंतर घट रहा अब दिन ब आ शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन और इस कविता का अंतिम अंतरा जब कभी जिनको मिलें मस्ती भरे दो चार पल जब कभी जिनको मिलें मस्ती भरे दो चार पल मिल गले अपनक तो पालें जिंदगी होगी सफल ये मिलन रौनक बढ़ाएं ये मिलन रौनक बढ़ाएं ये मिलन लाएं सुदिन आ शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन आ शुरू कर दें अभी से कुछ नहीं जग में कठिन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सी जो मुख्तक और कविता आपने प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं इस कविता के अंदर अपने आप को झाँक कर देख रहे होंगे कि चलिए कुछ नहीं तो सही लेकिन अब से कुछ नया शुरू कर दे ऐसी कोई नई उमंग लेकर वो आगे बढ़े और यही कवि की आश रहती है कि मनुष्य जीवन में निराश न हो किसी भी पल में किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश जारी रहे उनके अंदर एक सृजनात्मकता उनके अंदर बनी रहे एक कलाकारी उनके अंदर दिखता पनपता रहे और वो जागरूक रहे ये कविता पढ़ने वालों की और कविता सुनाने वालों की लिखने वालों की दिल की ख्वाहिश रहती है तो हमारे साथ डॉक्टर विजय तिवारी खिसले जी हैं जिन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस कविता का जो लिखने का जो एक लय है जो कब से शुरू हुआ आपने कैसे लिखना शुरू किया किसने आपको मोटिवेशन किया किसने आपको प्रेरणा दिया कि कविता लिखी आप ख़ास तौर पर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री एस पी तिवारी वो अपने आप में एक पोट थे और बचपन में काफ़ी कक्षा सातवीं आठवीं से ही मैं कविताएं लिखने लगा और वो जो कविताएं लिखने लिखते थे मुझे बहुत पसंद आती थी और धीरे धीरे करके मैं ये कविताएं लिखने लगा हूं और हर तरह की कविताएं लिखी हैं मैंने गज़ल्स लिखे हुए हैं मुखक लिखे हुए हैं दोहे है मेरे लिखे हुए हैं डॉक्टर विजय तिवारी जी मैं जानना चाहूँगा जैसे हम लोग कविताएं लिखते हैं या गज़ल लिखते हैं तो गज़ल की अपनी खूबसूरती क्या है गज़ल को कैसे लिखते हैं और क्या है उसमें खासियत कविता और गज़ल में अंतर क्या है देखिए गज़ल वास्तव में श्रृंगार रस पर लिखा जाने वाला काव्य होता है ग़ल में यदि सुंदरता है श्रृंगार रस की बात है तो गज़ल बहुत खूबसूरत होती है लेकिन भारतवर्ष में गज़ल के कई रूप आ गए हैं हिंदी में गज़ल लिखी जा रही हैं और कई विषय आ गए हुए हैं इसमें इसमें सामिक बातों को भी लिया जाता है तो इस तरह से गज़ल तो श्रृंगारस की सबसे अच्छी लगती है लेकिन भारत में बहुत हैं अब काव्य और गज़ल की बात है तो मैं इसमें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो किसी भी विषय पर हो यदि अभ्यक्ति में सार्थकता है उद्देश्य हैं वो सभी अच्छे लगते हैं कविताओं कविताओं कविताओ की बात करें हम तो कविताओं में हिंदी की बात होती है हिंदी के शब्द रहते हैं तो हिंदी भाषी लोग या जो हिंदी जानते हैं उन्हें अच्छा लगता है उर्दू बहुत प्यारी मीठी भाषा है लेकिन इसके बोलने वाले भारत में कुछ कम है तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा उर्दू के मामले में उर्दू को ज़्यादा पसंद किया जाता है उनके शब्दों को और हिंदी में भी बहुत सारे कवि हुए हैं जो आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति में सार्थकता है आपके शब्दों में दम है शब्द में सामर्थ है तो कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें लिखें और आपको पॉपुलरिटी ना मिले चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आपको जैसे कि हम लोग जीवन के हर मोड़ पे कहीं कही ना कहीं एक जो कवि होता है वो कुछ ना कुछ नया ढूंढता है और लोगों को उदासी की जगह पे ख़ुशी बांटना और ख़ुशी की जगह पे थोड़ा सा गम के साय के साथ फिर से उसको रौनक देना ये सारे जो पहलू हैं हर एक कवि अपना अपने हिसाब से करता है तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी एक कविता है जो आपको छू गई हो दिल को छू गई हो उसके बारे में बताना चाहें कविताएं देखिए क्या होता है कि कवि वही लिखता है जो उसके आसपास का परिवेश होता है जो आसपास की माटी होती है माटी की गंध होती है संस्कृति होती है उसका ज़मीन से जुड़ाव और उसकी भाषा से संलिप्तता जो होती है तो ये जो कविताएं हैं और कवि कवि जो कविताएं लिखता है वो अपने परिवेश का वो वर्तमान का जो काल रहता है समय रहता है उस पर ही आधारित कविताएं है रहती हैं और जहां तक व्यक्तिगत रुचि की बात है या सबसे अच्छी कविता लगी तो मेरी दो कविताएँ हैं एक माँ है और दूसरी पापा है माँ कविता मेरे को सबसे अच्छी अभी तक की लगती है और पापा भी उसी स्तर की है दो कविताएं लिखी हैं जो अक्सर मेरे से लोग बाग हमेशा उसके लिए डिमांड करते हैं कि आप यदि डॉक्टर विजय तिवारी किसल आए हैं तो माँ कविता जरूर सुनाएंगे चलिए मैं भी चाहूँगा कि माँ के ऊपर वाला कविता ही सुना दीजिए आप ममता के आँचल में फिर से मुझे सुनाने आ जाओ ये मेरी माँ कविता का शीर्षक है बचपन की प्यारी स्मृतियाँ आंखें नम कर जाती हैं गलती कर पहलू में तेरे छिपना याद दिलाती हैं बचपन की प्यारी स्मृतियाँ आंखें नम कर जाती हैं गलती कर पहलू में तेरे छिपना याद दिलाती हैं इन खट्टी मीठी बातों की कथा सुनाने आ जाओ ममता के आँचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ तन से दूर भले हूँ लेकिन मन से कभी रहा ना दूर तन से दूर भले हूँ लेकिन मन से कभी रहा ना दूर मुझे खबर है के कष्ट भी तुमको रहा नहीं मंजूर अब तक बढ़े फासलों का तुम अंत कराने आ जाओ ममता के आँचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ घर से दूर बसा हूँ तब से सोच तुम्हारी बदल गई घर से दूर बसा हूँ तब से सोच तुम्हारी बदल गई यहाँ हमारी मजबूरी ने रच दी दुनिया एक नई यहाँ हमारी मजबूरी ने रच दी दुनिया एक नई लेकिन सुलह वक्त से कर अब नेह जताने आ जाओ ममता के आँचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ और अगला अंतरा देखें कि माँ तुमसे दूरी को लेकर बात हमेशा चलती है माँ तुमसे दूरी को लेकर बात हमेशा चलती है गाँव में रहने की जिद भी अक्सर मन को खलती है मेरे जीवन में खुशियों के दीप जलाने आ जाओ ममता के आँचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ और ये कविता मैंने जिस उद्देश्य को लेकर लिखी थी वो अंतरा भी गौर फरमाएँ माना तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं मैं उतरा हूँ माना तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं मैं उतरा हूँ लेकिन तुमको कहाँ पता मैं किस पीड़ा से गुजरा हूँ माना तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं मैं उतरा हूँ लेकिन तुमको कहाँ पता मैं किस पीड़ा से गुजरा हूँ हाथों का स्पर्शी मरहम मुझे लगाने आ जाओ हाथों का स्पर्शी मरहम मुझे लगाने आ जाओ ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ और अंतिम अंतरा मुझको जीवन देकर तुमने अपना फर्ज निभाया है मुझको जीवन देकर तुमने अपना फर्ज निभाया है तेरी सेवा ना कर अब तक खुद पर कर्ज बढ़ाया है तेरी सेवा ना कर अब तक खुद पर कर्ज बढ़ाया है कैसे बनूं कृतज्ञ तुम्हारा कैसे बनूं कृतज्ञ तुम्हारा राह बताने आ जाओ ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ ममता के आंचल में फिर से मुझे सुलाने आ जाओ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय तिवारी आपने बहुत ही अच्छी तरह से कविता सुनाया माँ के ऊपर आइए हमारे साथ दूसरे जो कलाकार हैं एस हेलकर जबलपुर से बिलोंग करते हैं और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट उनके पास है ऑर्गन जो है छोटा सा ऑर्गन वो बजाते हैं तो आइए उनके द्वारा ही सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमा और पहला मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में नमस्कार मेरा नाम एस जी हेलकर है मैं बीएसएनएल विभाग में सब डिविजनल इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ अभी छः महीने हुए मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाद्य बजाता हूँ जो कि अभी आज की तारीख में बहुत विलुप्त तो हो हुँ, सा हुआ हुआ है उसका नाम है माउथ हारगन और इस वाद्य को बजाते हुए लगभग मुझे 40 साल होने जा रहे हैं और इसके ऊपर मैं आपको शुरुआत में एक देवानंद साहब की फिल्म आई थी उन्नीस के लगभग उसका एक गीत सुनाना चाहता हूं और वही उसी गीत से इस वाद्य को लोगों ने पहचाना सबसे पहले बॉलीवुड फिल्में गीत के बोल हैं है अपना दिल तो आवार सुनिए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 खिसले से और साथ ही साथ हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट एक बजाने वाले ऑर्गन मौत ऑर्गन बजाने वाले एसजी हेलकर जी हैं जिनका हमने परफॉर्मेंस अभी कुछ देर पहले सुना और भी उनकी परफॉर्मेंस को हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर में और अभी हम बात करेंगे डॉक्टर विजय तिवारी जी से जैसे कि उन्होंने माँ के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत कविता हमें सुनाई है और उन्होंने बताया था अपने शब्दों में कि मैं पापा के ऊपर भी बहुत अच्छा कविता लिखा हूँ आइए वो कैसे उन्होंने लिखा है किस तरह से उनके पास वो कविता आई थी उसके बारे में उनसे पहले बात करेंगे फिर उसके बाद हम उस कविता को सुनेंगे मैंने बचपन से देखा कि पिताजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं और बच्चों को बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हर एक के अभिभावक किया पिताजी कितनी परेशानियां झेलते हैं मेरे पापा ने मुझे सारी खुशियां देकर सारे साधन उपलब्ध करा के मेरे को स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट बनाया मेरे को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगने तक उन्होंने जितना सहयोग दिया मुझे लगता है सारे पिता ऐसे ही होते हैं और मैं बहुत ही उनका कृतज्ञ हूँ और हमेशा उन्हें याद करता रहता हूँ उनकी स्मृति में ही मैंने ये कविता लिखी है ये रचना है जिसका शीर्षक है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिख जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिख मेरे नन्हे हाथ थामकर तुमने चलना सिखलाया जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते धूम मचाते पूरे घर में नया कभी जब कुछ लाते इन बातों की स्वप्न श्रृंखला इन बातों की स्वप्न श्रृंखला बचपन में लौटाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था घर बाहर सुविधाएं देकर अध्ययन पूर्ण कराया था बात सदा आगे बढ़ने की बात सदा आगे बढ़ने की नित उत्साह जगाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली सहनशीलता अपनाने की सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्षाया शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्षाया मेरी उलझन को सुलझाने सदा तुम्हें तत्पर पाया तुमसे जानी साख निडरता तुमसे जानी साखर निडरता साहस मेरा बढ़ाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है और इस कविता का अंतिम अंतर देखें पास अगर तुम होते पापा पास अगर तुम होते पापा जब तब गले लगा लेते हाथों के स्पर्श तुम्हारे तन मन नेह जगा देते सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी मन उदास कर जाती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। बहुत ही खूब बहुत ही अच्छा लग रहा था डॉक्टर विजय तिवारी आपने ये कविता जब सुनाई आखिरी अंतरा जो है बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे कि आपके स्पर्श उंगलियों का तो उसमें काफ़ी दिल को छू लेने वाली जो अंतरा थी वो बहुत ही अच्छा आपने उसको अपने शब्दों के साथ उसको जोड़ा है जिनके साथ हमारा संबंध रहता है काफी समय तक हम उनके साथ जीवन जीने की कला सीखते हैं जीवन जीते हैं उनके साथ में अंग संग रहते हैं तो उनके लिए अपने दिल के उद्गार आपने इस कविता के अंदर फिरोया है बहुत ही अच्छा लगा आपका ये कविता और मैं चाहूंगा कि हम लोग जीवन में काफी उतार चढ़ाव आता है संघर्ष आता है संघर्ष और सफलता संघर्ष और सफलता के साथ जुड़ा हुआ है इस सफलता और संघर्ष सफलता और संघर्ष का जिस चक्र के साथ व्यक्ति का जीवन कुछ बदलता है कुछ निखरता है कुछ अलग रूप लेता है तो आप इस रंग हमारी जो पहलू है जीवन का उसको किस तरह से अपने शब्दों में आप बता पाएंगे बहुत अच्छा प्रश्न है मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हमारे जो माता और जो पिता रहते हैं उनकी प्रति हमारी कृतज्ञता रहना चाहिए और उनके पूर्ण प्रताप से ही उनकी संतानें आगे बढ़ती हैं उनके दिए संस्कार ही उनकी एक अच्छी नींव डालते हैं और मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरे माता और पिता ने मेरा शिक्षा मेरे साथ में उन्होंने जो बचपन में संस्कार का जो मेरे संस्कार डाले हैं उनके कारण ही मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूं और जहां तक जीवन की रंग बिरंगी दुनिया है तो उसके बारे में कह, कहना चाहूँगा कि व्यक्ति यदि अपने बिना कुछ सोचे हुए अपने कर्तव्य पथ पर सार्थक उद्देश्य को लेके निश्छल भाव से बिना किसी छल कपट के और बिना स्वार्थ भावना के वो आगे बढ़ता रहेगा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परेशानियाँ कम से कम होंगी वैसे परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं लेकिन उसका मुकाबला करना ही ज़िंदगी कहलाता है और मैं तो यही चाहूँगा कि यदि हमको कुछ परेशानियाँ हुई हैं तो हम ये मान के चलें कि बहुत बड़ी परेशानी से बचे हैं हम और आगे इसके आगे अधेरी रात के बाद फिर से एक नई सुबह आएगी मैं इस भावना को और इस सकारात्मक उद्देश्य को लेके मैं चलता हूँ बहुत अच्छी बात आपने बताया चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि चंद लाइनें जो आपकी पसंदीदा है वो सुनाते जाइए जैसा कि बताया था मैं गज़ल भी लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आखिरी में मैं अपनी एक गज़ल सुनाऊँ मैं झूठ के मोती पिरोते आदमी झूठ के मोती पिरोते आदमी मतलबी से आज होते आदमी प्रेम की गंगा नहा लेते अगर प्रेम की गंगा नहा लेते अगर पाप की गठरी न धोते आदमी प्रेम की गंगा नहा लेते अगर पाप की गठरी न धोते आदमी काश इंसानी जुबां होती मधुर काश इंसानी जुबां होती मधुर आँख ना अपनी भिगोते आदमी काश इंसानी जुबा होती मधुर आँख ना अपनी भिगोते आदमी और सत्य पथ सब चुना होता अगर सत्य पथ सब चुना होता अगर राह से भटके ना होते आदमी आप हम रखते इरादे नेक गर आप हम रखते इरादे नेक गर हर कहीं काटे न बोते आदमी हर कहीं कांटे न बोते आदमी और अगला शेर कि झांक कर अपना गिरे देखते झांक कर अपना गिरे देखते ओढ़ बेशर्मी, बेशर्मी न सोते आदमी झांक कर अपना गिरे देखते ओढ़ बेशर्मी न सोते आदमी और अगला शेर जानते सदकर्म की गर खूबियां जानते सदकर्म की गर खूबियां वक्त को यूं ही न खोते आदमी जानते सदकर्म की गर खूबियाँ वक्त को यूं ही न खोते आदमी और इस गजल का मतता आस है किस लय को ऐसे दौर की आस है किस लय को ऐसे दौर की जब दिखाई दे रोते आदमी जब दिखाई दे रोते आदमी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा गजल आपने आखिरी में सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा आपके सारे गजल आपकी सारी कविताएं जो आपने इस कार्यक्रम के दौरान पढ़ी और ख़ास मुझे जो अच्छी लगी माता और पिता का जो आपने कविता लिखी है वो बहुत ही खूबसूरत थी और आखिरी का जो गज़ल आपने सुना वो भी अपने जीवन से जुड़ता है ज़िंदगी को कई नई मुकाम देने का एक उसमें रौनक दिखाई देता है कि आदमी अगर सच्चा होता तो फिर इस तरह से दूसरा जो है जूट का बाज़ार नहीं होता आदमी के मुख में अगर मिठास होता तो आंखों से पानी नहीं बहना पड़ता तो ये बहुत ही खूबसूरत अपने अंदाज गजल का लिखा है बहुत ही पसंदीदा है आज के कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम होंगे और आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजय तिवारी और एसजी हेलकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा शुक्रिया कहूंगा इसी के साथ आप सदैव सदैव खुश रहें मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क कराते रहो